लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हर्षित अभी भी कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए अशोकन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसे पता लगा कि इंस्पेक्टर अशोकन को काम करने की बहुत आदत थी वो कभी खाली नहीं बैठ सकते थे यहाँ त्रिवेंद्रम में वैसे भी क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ पर ज्यादातर मछुआरों के बीच लड़ाई का ही केस सामने आता है जैसा कल विक्रांत ने एक फाइट देखा था इस एरिया में जो मछुआरे रहते है वो बहुत हाईपर रहते है अक्सर आपस में लड़ते फिरते रहते हैं कई बार तो ये लोग शहर के भीतर भी बवाल कर देते हैं। चूँकि इंस्पेक्टर अशोकन त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन पर सीनियर इंस्पेक्टर थे और उनका वर्किंग एरिया वर्कला ही था ऐसे में इन सभी केसेस पर ज्यादातर वो ही काम करते हैं और वो ज्यादातर मामले अकेले ही निपटा लेते हैं। वो अब इस तरह के क्रिमिनल केसेज को सोल्व करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका था यही वजह थी जिसमे विक्रांत को अशोकन के ऊपर और ज्यादा शक हो रहा था क्यूँकी वर्कला आईलैंड पर इस तरह का मर्डर करना कोई मामूली काम नहीं है ये किसी एक्सपर्ट का ही काम हो सकता है और इंस्पेक्टर अशोकन इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है अगर वाकई में ये सब इंस्पेक्टर अशोकन ने किया है हर्षद ने कुछ बुदबुदाते हुए कहा और अगर सिर्फ एक सिगरेट के फिल्टर की वजह से हम इस केस के मेन आरोपी तक पहुंच गए हैं तो फिर मुझे मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा केस सोल्व करने वाले हैं और सर आप, आप बहुत फेमस होने वाले हैं की सारी बातें ध्यान से सुनते हुए विक्रांत अभी भी केस के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा था भले ही वो सिगरेट की फिल्टर की वजह से अशोकन तक पहुंच पाया था और भले ही वो एक सिगरेट की वजह से केस के इम्पोर्टेंट क्लू तक पहुंच गया था लेकिन फिर भी उसे अभी काफी कुछ इन्वेस्टिगेट करना था और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तभी वो अशोकन को इस केस का दोषी साबित कर सकता है वैसे विक्रांत सिर्फ सिगरेट के टुकड़ो की वजह से अशोकन आरोप शक नहीं कर रहा था बल्कि उसे आज अदृश्य शक्ति की तरफ से जो कोडवट मिला था उस वजह से भी वो अशोकन के ऊपर शक कर रहा था पिछले दिनों उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ और आग कोडवट दिया जा रहा था आग का मतलब दोस्ती से था और यहाँ त्रिवेंद्रव आने के बाद विक्रांत की इंस्पेक्टर अशोकन से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी ऐसे में अब विक्रांत को समझ में आया की अदृश्य शक्ति के दोस्ती वाले कोडवट का इशारा कहीं न कहीं अशोकन की ही तरफ था सर अगर इंस्पेक्टर अशोकन वाकई वाकट हाउस के गार्ड के बेटे नहीं हैं तो हर्षित ने लैपटॉप की स्क्रीन पर अशोकन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हुए कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने अशोकन को गोद में लिया हो लेकिन अगर उसे गोद लिया गया था तो फिर उसे ये कैसे पता चला होगा की उसके असली माँ बाप कौन है और दूसरी चीज सिर्फ पेरेंट्स के साथ हुए केस का बदला लेने के लिए भी मर्डर करने के लिए पर्याप्त रीजन चाहिए होगा या फिर ये हो सकता है की इंस्पेक्टर अशोकन मेंटली डिस्टर्ब हो और इसके बाद हर्षित विक्रांत की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लग गया जबकि विक्रांत अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखने लगा उसके चेहरे पर अजीब से भाव देखने को मिल रहे थे और अब तक उसकी आंखें भी बिल्कुल खुली की खुली थी क्या हुआ सर हर्षित ने सवाल किया विक्रांत ने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा भले ही मेरा अनुमान गलत हो लेकिन फिर भी अगर अशोकन को बेसबॉल यूनिफॉर्म की कैप और दया करके कपड़े पहना दिए जाए तो फिर वो लगभग दया कर की ही तरह दिखेगा अशोकन कई सालों से पुलिस की नौकरी कर रहा है और उससे पहले वो आर्मी में भी काम कर चुका है उस वक्त काफी अंधेरा था जब कौशिक के ऊपर अटैक किया गया था और कौशिक ने सिर्फ कपड़े देखे हुए ये अनुमान लगाया था की उसके ऊपर दया कर हमला किया था उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था हो सकता है की वहाँ दया कर ना रहा हो बल्कि अशोकन ने ही उसके ऊपर हमला किया हो ओ, अब हर्षद बेहद घबराई हुई नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लग गया लेकिन एक और चीज है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई विक्रांत ने कहा क्या हर्षद ने तुरंत ही सवाल किया बाकी सब तो समझ में आ गया लेकिन अगर वाकई में कतिल इंस्पेक्टर अशोक नहीं है तो उन्हें निरूपा के बारे में कैसे पता चला विक्रांत ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए सवाल किया ओ हाँ, हाँ ये बात भी है आखिर डेड बॉडी पर जो क्लू छोड़े गए थे उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग हर्षद ने फिर कहा नहीं है कि उसने नौशाद को किडनैप किया था और फिर उसकी सारी कहानी जान ली हो लेकिन अशोकन से सिर्फ नौशादा था तो फिर उसे ने रूपा से क्या मतलब और बाकी के एविडेंस उसके बारे में अशोकन को कैसे पता लगा जैसे वो सिफ्रो एक्सिम उसके बारे में तो अशोकन को कुछ मालूम भी नहीं था कुछ पल तक और सोचने के बाद विक्रांत ने आगे कहा क्या सच में सच में अशोकन ही कातिल है? या फिर और कौन हो सकता है जो कि इस तरह के क्लू छोड़ेगा हम्म फिर विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा अभी भी हमें इंस्पेक्टर अशोकन का बैकग्राउंड बहुत सावधानी से चेक करना होगा अभी हम लोग जितना भी अनुमान लगा रहे हैं, वो सिर्फ इस फैक्ट पर आधारित है की अशोकन लाइट हाउस के गार्ड का बेटा है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है की हम लोग गलत जगह पर गलत चीज पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हर्षित ने अपने होठो को चबाते हुए कहा मुझे तो लग रहा है कि एक आप ही ऐसे हैं जो अशोकन कर रहे हैं ठीक इसी वक्त विक्रांत का फोन बज उठा उसे अनुष्का ने फोन किया थानेड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास भेज रही हूँ अनुष्का ने फोन पर कहा मैंने सब चेक कर लिया लेकिन मुझे कुछ सस्पीशियस नहीं लग रहा है आप भी एक बार देख लो तुरंत ही हर्षित के पास अनुष्का का मेल आ गया और हर्षित उसे खोलकर चेक करने लगा अच्छा तो अब मैं लाइट हाउस के गार्ड और उसकी वाइफ के बारे में पता लगाऊँ या रहने दो अनुष्का ने विक्रांत से सवाल किया नहीं नहीं नहीं ये बहुत ज़रूरी काम है जल्दी करो विक्रांत ने अनुष्का को ऑर्डर दिया ठीक है सर जल्दी ही इस रिपोर्ट भेजती हूँ अनुष्का ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने फ़ोन भी रख दिया ये बढ़िया है सर अगर गार्ड के बारे में पता लग जाए तो उसका डी रिपोर्ट भी निकाल लेते हैं और फिर उसके डीएनए से अशोकन के डीएनए को मैच करके देख लेते हैं। अगर दोनों का डीएनए मैच हो जाता है तब तो हमारा सारा काम ही खत्म हर्षित एक्साइटेड होते हुए कहा, हम्म, वो तो है लेकिन विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा किसी को अशोकन के घर भी भेजना भी पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि कोई अपना आदमी वहां जाए एक मिनट में हर्ष से बात करता हूँ देखता हूँ वो इस वक्त कहाँ पर है इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना फोन निकालकर हर्ष के पास कॉल कर दिया जबकि हर्षित इस वक्त अनुष्का की भेजी हुई इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था विक्रांत लगभग दस मिनट तक हर्ष से बात करता रहा जबकि हर्षित अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था उसे वो लड़की तनिक भी संदिग्ध नहीं लग रही थी बल्कि हर्षित को तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर विक्रांत उस लड़की को क्यों इन्वेस्टिगेट करवा रहा था आखिर उसका इस केस ऐसी क्या कनेक्शन हो सकता है हर्ष से बात करने के बाद जैसे ही विक्रांत फ्री हुआ तुरंत ही उसने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा लाओ मुझे दिखाओ रिपोर्ट सर आप इतनी देर तक हर्ष क्या बात कर रहे थे वो अभी भी निरूपा के साथ ही है क्या आपने उसे कुछ कहा नहीं क्या चुप रहो मुझे रिपोर्ट देखने दो विक्रांत बड़े ध्यान से उस रिपोर्ट को देखने लगा भले ही वो लड़की नॉर्मल लग रही थी लेकिन चूंकि विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क उसके पास हुआ था ऐसे में उसे पूरी उम्मीद थी की उसे इस लड़की के पास से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा इसी उम्मीद से वो बड़े ध्यान से उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था